पहला प्रश्न भगवान क्या मोहब्बत की घड़ी है आजकल एक सदी एक लहमा है आजकल आरजीओ को अब बरसाएं हम कहा दिल की गलिया खिल रही हैं आजकल दिल की दुनिया आनंद से आबाद है मुस्तकिल रोशनी जल रही है आजकल आनंद मोहम्मद रोशनी तो सदा से जल रही थी रोशनी से ही तुम बने हो वही तुम्हारा स्वभाव है हां बोध अभी अभी आया स्मृति अभी अभी जगी भूली बिसरी याद पुनः याद आने लगी है लेकिन जब पहली बार प्रकाश का अवतरण होता है तो ऐसा ही लगता है जैसे बाहर से आ रहा है कहीं दूर से आ रहा है आता है तुम्हारे ही भीतर से तुम्हारे ही अंतस्तल से जब आनंद की वर्षा होती है तो आकाश में नहीं घिरते मेघ घिरते हैं अंतर आकाश में जब सत्य का सूर्य उदय होता है तो प्राची लाल नहीं होती तुम्हारा अंतस्तल ही उसके स्वागत में सुर्खो उठता है जो भी महत्वपूर्ण तो है वह भीतर घटता है और जो भी कचरा है वह बाहर घटता है कचरा ही बाहर है हीरे तो भीतर हैं, हीरे तो परमात्मा ने बहुत संभाल के रखे तुम्हारे अंतस्थल में तुम भी तो घर में जो हीरे होते उन्हें खूब छिपा के रखते हो गहरा खोद के जमीन में गुप्त किसी को कानोकान खबर न हो ऐसे ही परमात्मा ने जो हीरे हैं वे तुम्हारे भीतर गहरे खोद कर रखे इतने गहरे कि तुम्हें भी कानो कान खबर नहीं हुई सत्य कोई उपलब्धि नहीं है सिर्फ सूरती जैसा कबीर कहते है सदा से पर हम भीतर मुड़ते नहीं जहां नहीं है वहां खोजते और जहां है वहां पीठ किए रहते इसलिए एक क्षण में क्रांति घट सकती है अगर प्रश्न परमात्मा को पाने का होता तो यात्रा बहुत लंबी थी आनंद थी शायद ही कोई पूरी कर पाता शायद ही कभी कोई परमात्मा को उपलब्ध हो पाता है वह अपवाद होता है, लेकिन परमात्मा कोई उपलब्धि नहीं है परमात्मा तो वही है जो सदा से उपलब्ध है जिससे तुमने कभी खोया नहीं जिससे तुम खोना चाहो तो खो सकते नहीं खोने के लाख उपाय करो तो भी हारोगे असफल होोगे हाँ एक काम कर सकते हो भुला सकते हो गमा नहीं सकते भूला सकते हो लेकिन जब हम भूला देते तो करीब करीब गंवाने जैसा हो जाता है सदगुरु तुम्हें परमात्मा से नहीं मिला था तुम कभी छूटे ही नहीं इसलिए परमात्मा से मिलाने की बात ही व्यर्थ है ये तो थोथे गुरु झूठे गुरु परमात्मा से मिलाने की बातें करते हैं सदगुरु तो तुम्हें केवल स्मृति दिलाता है झकझोर देता है जिससे कोई नींद न पड़ा हो और कोई आंखों पर ठंडे पानी के छींटे मार दे बस इतना ठंडे पानी के छींटे और आंखें खुल गई और तुम जाग गए जागरण ठंडे पानी के छींटों से नहीं आया जागरण तो तुम्हारी क्षमता थी ठंडे पानी के छींटों ने सिर्फ जो क्षमता सोई सोई थी कोई-कोई थी भूली भूली थी उसके प्रति तुम्हें सजग कर दिया सदगुरु परमात्मा से नहीं मिलाता याद दिला देता है कि तुम परमात्मा हो तत्व तुम वही हो इंच भर कम नहीं रत्ती भर भिन्न नहीं इसलिए आनंद मोहम्मद बहुत प्रेम उमदेगा इतना कि समाना सकोगे देह बहुत छोटी है भीतर छिपा प्रकाश बहुत बड़ा है देह तो बूंद जैसी और प्रकाश सागर जैसा है हां गागर में सागर है और जब जागोगे तो गागर को तोड़कर बहने लगेगा सागर देह बहुत पीछे पड़ी रह जाएगी जैसे बीज की खोल पड़ी रह गई और बीच का छिपा प्राण एक विराट वृक्ष हो गया बीच को देखकर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कभी इसके भीतर इतने विराट वृक्ष का अविर्भाव हो सकता है इतने फूल लगेंगे इतने रंग बिरंगे इतने फल इतने पत्ते इतनी प्रशाखाए ऐसी आकाश में दूर दूर तक फैलेंगी इसकी शाखाए कि हजारों लोग इसके नीचे विश्राम कर सकें। जिसकी सुगंध उड़ेगी दूर दूर कि हवाएं इससे सुवासित हो उठेंगी कि पक्षी नीर बनाएंगे कि पक्षी गीत गाएंगे कि सूरज की किरणें इसके पत्तों से रास रचाएंगी कौन सोच सकता था बीज को देखकर तुम्हें देखकर भी कोई नहीं सोच सकता कि परमात्मा छिपा होगा तुम अभी बीज हो जरा हिम्मत की और बीज टूटा खोल पड़ी रह जाती है पीछे ऐसी ही देह पड़ी रह जाती है पीछे तुम देह को पार कर फैलने लगते हो तुम्हारे भीतर तुमसे बड़ा प्रेम छिपा है तुम्हारे भीतर तुमसे विराट चैतन्य छिपा है तुम्हारे भीतर तुमसे अनंत प्रकाश छिपा है तुम्हारे भीतर इतना बड़ा आकाश है कि जब पहली दफा तुम उसे देखोगे तो भरोसा ना आएगा सोचोगे कोई भ्रम तो नहीं हो रहा मैं किसी स्वप्न में तो नहीं खो गया कोई सम्मोहित दशा तो नहीं मैं किसी कल्पना के जाल में तो नहीं उलझ गया हूं इसलिए गुरु की जरूरत है उस दिन भी गुरु की दो बार जरूरत पड़ती है जीवन में एक बार कि पानी के छींटे मारे आंखों पर और दूसरी बार कि जब तुम आंखें खोलकर देखो और अपने से पहली बार परिचय हो तो तुम्हें आश्वासन दे कि घबराओ मत यही हो तुम तत्व मत भय करो नहीं तो अपनी ही विराटता से भय पैदा होता है अपनी ही अनंतता से छाती थर आ जाती अपने ही आकाश को देखकर भागने का मन होने लगता है इतना बड़ा शून्य संभालूंगा कहा इतनी बड़ी संपदा बचाऊंगा कहा कोड़ी कोड़ी जोड़ने के हम आदि कोड़ी की भाषा हमें समझ में भी आती लेकिन जब अंत वर्षा होती जब छप्पड़ तोड़कर उसकी वर्षा होती तब हम किम कर्तव्य विमूड़ हो जाते इसलिए तो परमात्मा का पहला संस्पर्श करीब करीब लोगों को उन्मत्त कर जाता है विक्षिप्त कर जाता है ऐसी मादकता से भर जाता है कि कहीं रखते हैं पैर और कहीं पढ़ते हैं। कहते हैं कुछ कह जाते हैं कुछ करते हैं कुछ हो जाता है कुछ जैसे अपने बस के बाहर जैसे अपना कोई नियंत्रण नहीं ऐसी ही किसी घड़ी में तो कबीर ने कहा होनी हो सो हो योग प्रीतम का यह गीत इस पर ध्यान करना हर जगह महफिल उसी की है सजी जिंदगी का गीत सुनना हो रुको बह रही रसधार उसकी सब तरफ इस अमृत का पान करना हो झुको तुम सुनो संगीत उसका है मुखर बस हृदय में मौन का उल्लास हो तृप्ति का सागर हिलोर ले रहा प्राण में बस एक पागल प्यास हो नृत्य उसका ही अहिर चल रहा हो अगर थिरकन तुम्हारे पांव में तुम उसी की ज्योति से जगमग हुए जी रहे हो तुम उसी की छाओ में देख सकते हो कुआरी आंख से सब कहीं आनंद उत्सव चल रहा हो हृदय अभिभूत तो तुम जान लो धड़कनों में बस वही तो पल रहा आनंद मोहम्मद तुमने हिम्मत की साहस किया है और जो साहस करता है हिम्मत करता है उसका दाम व्यर्थ नहीं जाता आनंद मोहम्मद मुश्किल में पड़े मुसलमान होकर मेरे सन्यासी होना मुश्किल की तो बात है ही सूरज जब सन्यासी होकर लौटे तो और मुसलमानों ने हजार झंझटें खड़ी कर दी लोग कहने लगे तुम हिंदू हो गए अब मेरा सन्यासी न तो हिंदू है न मुसलमान है न जैन है न ईसाई है मेरा सन्यासी तो सिर्फ सन्यासी है सन्यास भी कहीं हिंदू मुसलमान और जैन होता है ये भेदभाव संसार में रखो ये छोटी छोटी बातें सन्यास कहीं इनमें बंधेगा अटकेगा लेकिन आनंद मोहम्मद ने फिक्र न ली अपनी मस्ती में डोलते रहे गीत गुनगुनाते रहे तो जो दांव लगाता है व्यर्थ नहीं जाता जितनी कीमत चुकाता है उससे बहुत गुना पाता है हर जगह महफिल उसी की है सची जिंदगी का गीत सुनना हो रुको और तुम रुके इसलिए गीत की पहली कड़ियां तुम्हारे कानों में पड़ने लगी बह रही रसधार उसकी सब तरफ इस अमृत का पान करना हो झुको और तुम झुके तो तुम मालिक हो गए जो झुका वह जीता जो अकड़ा रहा वह हारा रह। जीवन का परम गणित बड़ा उल्टा है दुनिया में तो जो अकड़ा रहता है जितना अकड़ता है उतना ही जीतता मालूम होता है यहां तो झुका दुनिया में कोई कि हारा झुका की धूल में गिरा झुका कि लोगों ने उसके सिर को सीढ़ी बनाया इस दुनिया में तो जो रुका उसने गमाया। यहां तो दौड़ चाहिए अहिरनिस दौड़ चाहिए बिना इसकी फिक्र किए कहा जा रहे हो चले चलो इतना ही ख्याल रहे कि दौड़ धीमी ना हो औरों से तेज हो न ये पूछने की फुर्सत न जानने की न सोचने की कि कहा जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं जो इस सोचने में अटका वो पीछे रह जाता है सोच विचार का अवसर कहां अवकाश कहां है यहां दौड़ धाप ऐसी है कि पहले दौड़ लो फिर सोच लेंगे बाद में पहुंच के लेकिन परमात्मा के जगत में नियम बिल्कुल विपरीत है वह जो दौड़ा वो भटका वहां जो रुका वह पहुंचा रुकने का नाम ही ध्यान है चित्त का चलन रुक जाए चित्त की गति रुक जाए चित्त का यह आवागमन ये सतत चहल पहल ये चलता हुआ रास्ता ये विचार और वासनाओं की दौड़ ये आपाधापी ये व्यस्तता ये कल्पना और स्मृति के जाल चित्त किसी में ना उलझे रुक जाए ठहर जाए पूर्ण विराम लगा दे बस ध्यान हुआ और जो रुका वह पहुंच गया क्योंकि जो रुका वह अपने को देखने से कैसे वंचित रहेगा जब तक दौड़ रहे हो आंख किसी और चीज पर लगी धन पर पद पर प्रतिष्ठा पर जब रुकोगे आंख अपने आप बंद हो जाएगी जब दौड़ना ही नहीं तो बाहर देखना क्या जब दौड़ना ही नहीं तो चारों तरफ आंखों को क्यों भटकाना ये आंखें भी चारों तरफ चंचल भटकती हैं क्योंकि मन तलाश कर रहा है किस विषय की तरफ दौड़ूं? अनंत प्रलोभन है यहां सभी तो पाए नहीं जा सकते दो हाथ हैं, दो पैर हैं, छोटी दौड़ है छोटा पात्र है किससे भर लू तो मन चारों तरफ टटोल रहा है किस दिशा में मेरी सफलता होगी इसलिए आंखें भटक रही आंखें चंचल क्योंकि मन चंचल है आंखें सबूत है मन की चंचलता की आंखें द्वार है जरोखे मन रुका कि आंखें बंद हुईं मन ठहरा कि आंखों की गति भी गई आंखें भी थिर हुईं और जिसकी आंख थिर हुई वो अपने भीतर न देखेगा तो और कहा देखेगा जिसकी आंख बंद हुई वही क्षमता जो सारे जगत को देखती थी अपने पेलौट में रखती वही रोशनी जिसमें सारे पदार्थ आलोकित हो रहे थे अचानक अपने पे गिरती और तब मालिकों के मालिक का दर्शन हो जाता है बह रही रसधार उसकी सब तरफ इस अमृत का पान करना हो झुको दुनिया में तो अकड़ना झुकना मत टूट जाओ मगर झुकना मत लोग कहते मिट जाओ मगर झुकना मत यहां तो संघर्ष है एक दूसरे को मिटाने का मिटाने में मिटना ही पड़ेगा जो तलवार उठाएगा वो तलवार से ही गिरेगा परमात्मा के जगत में अंतर जगत में अंतर्लोक में नियम बिल्कुल विपरीत है वहां झुको वहां ऐसे मिट जाओ जैसे हो ही नहीं और तभी तुम अपनी झोली हीरों से भर पाओगे उसकी धार तो बह रही नदी के तट पर तुम खड़े हो अकड़े हुए प्यासे मगर अकड़े हुए झुको कैसे तुम और नदी के सामने झुको तो खड़े रहो अकड़े नदी कोई छलांग लगा के तुम्हारी अंजलि में ना आ जाएगी और नदी छलांग लगा के तुम्हारे कंठ में ना उतर जाएगी नदी को क्या पड़ी नदी को क्या लेना देना जब तुम्ही झुकने को राजी नहीं जिसकी प्यास है तो नदी को भी क्या प्रयोजन तुमसे नदी जबरदस्ती ना करेगी नदी हिंसा नहीं करेगी नदी चुपचाप बहती रहेगी पीना हो तो झुको बनाओ अंजली झुको भरो हाथ फिर जी भर के पियो बह रही रस्थार उसकी सब तरफ इस अमृत का पान करना हो झुको आनंद मोहम्मद तुम रुके भी थोड़े तुम झुके भी थोड़े इसलिए ये घड़ी आ गई इसलिए आज तुम कह सकते हो क्या मोहब्बत की घड़ी है आजकल एक सदी एक लहमा है आजकल आरजुओं को अब बरसाएं हम कहा दिल की कलियां खिल रही हैं आजकल दिल की दुनिया आनंद से आबाद है मुस्किल रोशनी जल रही है आजकल लेकिन ये अभी शुरुआत है भूल मत जाना सिर्फ यात्रा का पहला कदम यद्यपि पहले कदम पर भी यात्रा इतनी मधुर होती कि लगता है आ गई मंजिल पहले कदम पर भी आनंद का अनुभव ऐसा गहन होता है कभी जाना ही नहीं था आनंद जैसे जन्मों जन्मों के प्यासे को घूंट पर जल मिल जाए तो लगता है सब मिल गया स्मरण रहे यह अभी बस शुरुआत है अभी बहुत कुछ होना है रुकना मत अभी और भीतर और भीतर गति करनी बुध ने कहा चरे बेटी चरे बेटी चले चलो चले चलो और गहरे डुबकी मारो जितनी गहरी डुबकी भीतर होगी उतने ही बड़े हीरे मोती हाथ लगेंगे लेकिन शुभारंभ हो गया है रात बीत गई सूरज उगने के करीब है प्राची लाली से भर गई पक्षी गीत गुनगुनाने लगे धन्य भागी हो अड़चने बहुत आएंगी बहुत लोग दुश्मनी खड़ी करेंगे उन सबको मित्र जानना क्योंकि उनकी सब दुश्मनियां उनके द्वारा खड़ी की गई सब अड़चने अंततः लाभ पहुंचाती हैं हानि नहीं अंततः तुम उन्हें धन्यवाद दोगे एक दिन तुम उन्हें धन्यवाद दोगे क्योंकि न करते वे अड़चने खड़ी न देते चुनौती न तुम्हारे जीवन में यह क्रांति हो पाती जितनी बड़ी चुनौती मिलेगी उतनी ही बड़ी क्रांति हो जाती सन्यास चुनौती है और मेरा सन्यास तो और बड़ी चुनौती है। आमतौर से लोग सोचते हैं मैंने सन्यास को सरल कर दिया उनकी धारणा बिल्कुल गलत है आम लोग सोचते हैं कि मैंने तो सन्यास को बिल्कुल संसारी बना दिया उनकी धारणा बिल्कुल गलत है पुराना सन्यास सस्ता है भाग गए इससे सस्ता और क्या होगा भगोड़ेपन से सस्ती और क्या बात होती भगोड़ापन कायरता का ही दूसरा नाम है जिसको तुम त्याग कहते रहे हो अब तक वो पलायन था पीठ दिखा दी और पीठ दिखाने वालों को तुम महात्मा कहते रहे पीठ दिखाने में कोई बहुत बड़ी कला चाहिए भाग जाने के लिए कोई बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता चाहिए इसलिए ये कोई आश्चर्यजनक नहीं है कि तुम्हारे तथाकथित महात्माओं के जीवन में कोई बुद्धि का प्रतिभा का मेधा का लक्षण नहीं दिखाई पड़ता कोई चमक नहीं कोई दमक नहीं कोई कोंध नहीं कोई धार नहीं बोथले बोथले जंग खाई हुई तलवारें साग सब्जी भी काटो तो ना कटे पुराना सन्यास सस्ता था सस्ता था क्योंकि चुनौतियों से भाग जाता था जब तुम पत्नी से भागते हो तो किससे भाग रहे हो वस्तुतः पत्नी एक चुनौती है चुनौती है प्रतिपल ऐ जैसे कि पति एक चुनौती बच्चे चुनौती परिवार चुनौती है समाज चुनौती है इन सब से भाग गए बैठ गए जाके दूर एक गुफा में जहां कोई चुनौती नहीं और तुम सोचते तुमने बहुत बड़ा काम कर लिया मैंने संन्यास को बीच बाजार में खड़ा कर दिया जहां सब तरह की चुनौतियां जहां सब तरफ से पत्थर पड़ेंगे जहां सब तरफ से अड़चने आएंगी और वहां भी तुम्हें धैर्य रखना है शांति रखनी आनंद रखना है अहोभाव रखना है जब पत्थर तुम्हारी ऊपर पड़े तब भी तुम्हारे प्राणों से धन्यवाद उठता रहे फिर तुम्हें कोई रोक ना पाएगा आनंद मोहम्मद ने दूसरा प्रश्न भी पूछा है कि मैं क्या करूं और मुसलमान है वो कहते मैं भ्रष्ट हो गया हिंदू हो गया और हजार तरह की अचने डाल रहे हैं धन्यवाद दो उनको वो भी तुम्हारे मार्ग में सोचते तो हैं कि पत्थर बन जाएंगे मगर तुम अगर जरा समझ का उपयोग करोगे तो पत्थर सीढ़ियां बन जाते हैं पत्थर और सीढ़ियों में भेद ही क्या होता है उनको पत्थर बनने दो तुम सीढ़ियां बना लो तुम रोज रोज उनके पत्थरों की सीढ़ियां के ऊपर उठते जाओ तुम इस सब को सहज भाव से स्वीकार करना आनंद बहुत घना होगा अभी मंजिलें और हैं ये तो पहला ही कदम है बीच में बहुत पड़ाव भी आएंगे पड़ावों को भी मंजिल मत समझ लेना मंजिल तो तभी है जब तुम बचो ही नहीं सिर्फ आनंद ही आनंद बचे आनंद को अनुभव करने वाला भी ना बचे तभी समझना कि मंजिल है जब तक तुम्हें लगे कि मैं हूं और आनंद है मैं हूं और कैसा महासुख तब तक जानना अभी पड़ाव है जिस दिन अचानक पाओ कि मैं कहा आनंद ही आनंद है अनुभोगता गया अनुभव ही अनुभव बचा अनुभव का सागर लहरने दे रहा है और खोजे से पता नहीं चलता उसका जो अनुभव करने निकला था जो सत्य का साक्षात्कार करने निकला था वो तो न मालूम कहां खो गया सत्य है कबीर कहते हेरत हेरत थे सखी रहा कबीर हेराई निकले थे खोजने खो गए जिस दिन ऐसा हो उस दिन मंजिल आ गई अब आगे जाने का उपाय न रहा क्योंकि अब जाने वाला ही न रहा नमक का पुतला था गल गया गुल गया सागर की गहराई खोजने चला था सागर में लीन हो गया तब तक यात्रा अंतर यात्रा यह या अंतर की डुबकी गहरी करते जाना मैं आनंदित हूं मेरे सारे आशीष तुम्हारे साथ ही